कहते हैं साक्षात उपास आत्मा पृचली तो हो गए ना विचार यंत अन्योन पृची कहोग को आत्मा इत्यादि से मंत्र आरंभ होता है कोम आत्म व्यवपास कतरा स आत्मा ये ना पश्य इत्यादि प्रतीकिया मैं जाना ना आपस में जानते हैं उपासना भी कर रहे हैं लेकिन वो ये नहीं निश्चय कर पा रहे हैं इसका स्वरूप क्या है कथम इसलिए प्रश्नला ला कथम, कथम में विचारय चक्र किस प्रकार से ने विचार किया ऊपर से ध्यान करना पड़े कथम प्रश्न दिया कथम किस प्रकार का विचार किए ये विचार आरंभ हुआ यम आत्मानम जिस आत्मा को अयम आत्मा ही साक्षात साक साक वो जो हमारा आत्मा ये उनका शंका हुआ उपासना उपासना के लिए प्रवृत्त और रामदेव आज ने भी जिस आत्मा को उपासना करके उस अद्वैत भाव को प्राप्त किए थे वो आत्मा जो जिसकी उपासना के लिए हम लोग प्रवृत्त हैं, और कौन सा है ये प्रश्न उठा यंच आत्मा नाम अयम मात्मे साक्षात उपासन हो जिस आत्मा को अयम आत्मा साक्षात वामदेव महाराज भी उपासना किए थे और अमृत सोव और मुक्ति को पाली तम एव वयम भी उपासना है उसी आत्मा को हम लोग भी उपासना कर रहे हैं इन तो उसके स्वरूप निर्णय नहीं हो पाया है कौन को ना ही थी। लेकिन आत्मा का तो वार्षिक स्वरूप क्या है यह हम लोग अभी निश्चय नहीं कर पाए मोटा मोटे सभी बोल रहे सभी चाहे स्वरू जाना कौन नहीं चाहते सौर जाना असल सर जा रहे तो करें हम तो अपने आप की तो आत्मा हूँ और मैं सब जाऊंगा पिताजी गए कौन मतलब? पिता का आत्मा शरीर को तो जला रहे हैं पिता स्वर्गवासी हो गए गौरतलब है ये पिता का आत्मा और पिता तो शनि नहीं इधर सभी आत्मा को जान रहे हैं और आत्मा स्वर्ण को जाएगा ये भी जान रहे हैं सभी चाह है। नहीं जिस आत्मा को हम मैं करके ग्रहण कर रहा हूँ क्या उस आत्मा को लेकर आप अमृत को प्राप्त कर सकते हो ये उन मनुष्य नहीं कर पाए वह कौन सा आत्मा है जिसको हमें उपासना करना है जिसे वामदेव ने उपासना किया था माथा करके और मुक्ति को पा लिया था। एवं जिज्ञासा पूर्व अन्योन पृथ्वी इस प्रकार से जिज्ञासापूर्वक एक दूसरे को पूछ थे। इतने में क्या हुआ अतिक्रांत विशेष विशेष शुद्ध संस्कार जनता सूम क्रे में उनके दिमाग में अतिक्रांतो पूर्व मुक्तो जो पहले प्रथम खंड और दूसरे खंड जो पढ़ चुके तीसरा अध्याय चल रहा है तीसरे अध्याय का प्रथम खंड चल रहा है तो प्रथम अध्याय में आपने पढ़ा दो खंड द्वित अध्याय में एक खंड पढ़ा है आपने अध्याय पढ़ने जा रहे हो तो पहले दो अध्यायों में कभी बातों में से कुछ बातें उनको स्मृति में आ गई हाँ। अधिक्रांत में पूर्वोक्त विशेष विशेष विशेष विशेष है वो उनके स्मरण में आ गया स्मृत रह जाएगा क्योंकि वहा मैंने देखा दो तरह का प्रवेश बताया गया एक तो पैरों से प्रवेश कर गया और एक यहां चेल कर प्रवेश कर गया जो यहां से प्रवेश करने वाला आत्मा तो पैरों से उसको हमें उपासना करनी चाहिए या मूर्धार से प्रवेश किया हुआ आत्मा को यहाँ से कौन प्रवेश किया था प्राण प्राण सर से जीव पैरो से प्राण आत्मा प्रवेश किया है और सर से जीवात्मा प्रवेश किया और ब्रह्म जीव रूप में प्रवेश किया और उपर में ही प्राण रूप ने यहाँ से ना मैं किया तो पहले प्राण रूप में प्रवेश कर चुका हूँ फिर दो बार में उसी क्यों प्रवेश करूं ऐसे विचार आया तो थाने मूर्धा का छेदन करके ऊपर से प्रवेश किया तो दो आत्मा ऐसे प्रवेश हुए पूर्व विचार के आधार पर उनमें से कौन सी आत्मा को ये तम प्रपदाप्य ब्रह्म इम पुरुषम पहला इमाम, वाया, जो पुरुष है इसको ने पैरों के द्वारा प्राप्त कर लिया ऐसा। प्राण रूपेण प्रवेश किया पैरों और दूसरा मंत्र आया था सीमा विराज ये दिया द्वारा प्राप्त इस मूर्धा का सीमा जो जोड़ है तीनों की जगह पर छेद करके इसने अंदर प्रवेश किया है यो द्वारा इस द्वार के से प्रवेश किया था इस आत्मा है पुरुषम ब्रह्मी इसलिए इस पुरुष रूपा शरीर को दो ब्रह्म प्राप्त कर गए और दोनों बहसे हैं एक दूसरे के इतरेन्द्र प्रतिकूल प्रतिपन्न वह इतरेन्द्र प्रतिकूल होकर प्राप्त किए गए इतरेन्द्र प्रतिकूल होकर सविशेष निर्विशेष रूपे है इतने प्रतिकूल क्या? एक सविशेष भाव से प्रवेश हुआ जो प्राण रूपे उपाधि विशेष को लेकर प्रवेश हुआ और एक ब्रह्म ही प्रवेश कर गया और प्रवेश करके उसका नाम क्यों पड़ गया एक सविशेष प्रवेश है पैरो से और फल से निर्विशेष प्रवेश है इनमें से कौन सी आत्मा को उपासना करेगा सविशेष आत्मा को या निर्विशेष आत्मा शंका का विषय हुआ तेज ची पुआ हर ये भी और दोनों आए और दोनों के दोनों पिंड दोनों ही पिंड में आत्मभूति तो तो को व्याप्त हो गया और जो ब्रह्म प्रवेश कर गया वो भी जीवात्मा बनकर गए पूरा शरीर में व्याप्त ठीक है ये तो है नहीं की एक जगह बैठा हुआ है तो सोपालिक व्यवहार हो जाता है मन और बुद्धि आदि को लेकर स्वप्न में वो मन का स्थान में चला गया हृदय के स्थान में चला गया ये उपाधि तो को लेकर व्यवहार है इन पूरा शरीर में रहता है घाट निद्रा में भी है और चुना कर हृदय में रहा तो पैर काटते नहींते फर्क पड़ना था पता नहीं लगना चाहिए पता लग जाता क्योंकि पूरे शरीर में आत्मा की व्याप्ति है जीव भाव है ना व्याप्ति संपूर्ण प्राण भाव से भी व्याप्ति संपूर्ण शरीर कहा जिस भाव से निकल जाए प्राण वो भाग जाएगा जिस दोनों के दोनों तेजा तो तो को प्राप्त हुई और अन्य आत्मा उपास्यो बबी तुम की इन दोनों में से निश्चित रूप से किसी ने किसी एक ही आत्मा हमारा उपास्य होने योग्य है योत्र उपास्य आत्मा इसलिए यहाँ जो उपास्य उपासभूत आत्मा है इन दोनों में से वह कौन सा आत्मा है निर्धारणार्थम इसी विशेष स्वरूप का निर्धारण करने के लिए पुनः अन्योन पृथ्वी विचार यंत पुनः शिष्य लोग आपस में बैठकर कर गुरुमुख सुनने के बाद त्री बातों को एक दूसरे की शांत करता हुआ पूछ पड़े वह हमारे पास के तो जीव भाव को लेकर के अब ईश्वर को भी लेकर के तुम पदार्थ भी नहीं हो गया त्व तो पदार्थ विषय प्रश्न अब तत्पदार्थ विषय प्रश्न उठता है वहां भी सबू निर्गुण दोनों की बात आई कौन से शोधन और के शोधन दोनों के तम तत्व दोनों के शोधन की बिना जो है आप वास्तव में उस जीव ब्रह्म प्रमित अनुभूत नहीं इसलिए पुनः तेषा विचारेता विशेष विचारणास्त विषय मत इतना ही नहीं वे लोग जब आपस में इस प्रकार विचार करने ही जा करने बैठे थे इतने में ही उनके दिमाग में एक और बुद्धि उत्पन्न विचारणा विषय विशेष विचारणा का आधारभूत एक और विषय उनके सामने में झलक पड़ा जैसे पंख का बारे में विचार हुआ इसी प्रकार से पूर्व के दो खंड के श्रवन करने के बाद उन दोनों खंडो में उनके के बारे में भी पकड़ में आया था वो विशेष विषय विशे भी उनके साथ विचारना के लिए प्रस्तुत हो गया कैसे हुआ वो? इस प्रकार अनेक भेद भिन्न कर पिंड उपलब्ध थे दो वस्तु इस पिंड में उपलब्ध हो रहा है अनेक भेद वेद भिन्न करणलब अनेक भेदों से भिन्नता को प्राप्त हुए कर्णों के द्वारा एक उपलब्ध हो, तो हो रहा है कर्णाभिमानी होकर मैं श्रोता हूँ मनता हूँ ज्ञाता हूँ है ना दृष्टा हूँ वक्ता हूँ इत्यादि रूपेण न तुण के माध्यम से विशिष्ट रूपे ग्रहण हो रहा है उपलब्धि कर्णांतर उपलब्ध विशेष स्मृति प्रतिसंधान और एक दूसरा है जो कर्णांतरों का भी उपलब्ध का स्मरण आदि करने वाला इन सब कर्णों से अलग रहने वाला वो भी एक आत्मा क्योंकि तो, यश कहा पहले वाले एक हो गया अनेक भेद विनियन कर उपलब्ध वो एक हो गया और दूसरा है जो उपलब्ध कैसा बलोध हो रहा है कर्णांतर उपलब्ध विषयों को स्मृतिपूरक प्रतिसंधान करने अनुसंधान कर तो ये श्रोता बोल रहा हूँ तो मैं से करके कानून संबंधित होकरण श्रोता हो गया एक जब सुना हुआ के आधार पर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ तब सुनना और सुना हुआ विषय इधर बोलना और बोलने का विषय इन दोनों को प्रश्न सम्बन्धित करने वाला और उस समय वो जो व्यक्ति होगा कौन होगा वो नव श्रोता है ना अनुसंधान तो कर रहा है केवल बीच में अनुसंधान करके जब बोलेगा तब तो वो वक्ता बन जाएगा अब ये जो जोड़ने वाला विभिन्न कर्णों के द्वारा उपलब्ध विषयों के स्मृतिकर्ता अनुसंधान पर करके परस्पर सम्मिलित करके ग्रहण करने वाला है वो इन कर्णाभिमानी श्रोता वक्ता इत्यादि इनसे भिन्न है, इन से है। से इस से दुआ। इस दृष्टि से भी दो हैं आपके पास तत्र लतावट एन उपलब्ध है सात अवरि क्योंकि साधन के द्वारा जो श्रोता वक्ता दृष्टाचार इत्यादि रूपलब हो रहा है वो तो आत्मा वास्तव में हो नहीं सकता किसके द्वारा होता है, रूपम शब्दूते श्रोत्र शब्दम, वाचम साधु भावे प्राप्त शब्द इंद्रिय के साथ ही बोदी न घो करता हूँ ऐसा करता हुआ गंधो को जो ग्रहण करता है ये नवा है रूपी करण जो उसके साथ आना करके वो मैं वकता हूँ ऐसे भावना करता हुआ वाचम नाम आत्मिका व्याको शब्दों को बोलता है कैसे शब्दों को बोलता है गोहू अशवा आओ, जाओ, है। और तो, तो जिवा के साथ भूत हो गई जो है रसीदा हूँ ऐसी भावना करता हुआ स्वादुच्चस्वाद भी जाना थी। स्वादु और अस्वादु को जानता हूँ इस प्रकार के दो अलग अलग आपदा है उनमें से कौन सा उपास है? लेकिन जो पहले मूल मंत्र विचार करता आपने जो सोचा था दो बात को आत्मा कतर वो बात को भाषिक उठाए कतर आत्मा को भाषिकार ने ऊपर लिए ही नहीं सीधे रूपे न तत्पदार्थ के मामले में छुट्टी क्या करते कतरस आत्मा के वाक्य विशेष आन में न आत्मा थी तत्पदार्थ तो तो पर ले लेना अतएव तम पदार्थ तत्पदार्थ भय विषय दो दो दो आत्मा उसको दिखाई दिया क्योंकि पहले तो आत्मा एकदम एक कह और ये तो कहते सं वाघ आदि इंद्रियों को लेकर आत्मा है, है तो और इन सबसे अतिरिक्त तो होकर सबका अनुसंधान करने वाला इन सब का साक्षी भूत आत्मा जो निर्विशेष आत्मा है जीव का इस पर दो स्वरूप हो गया ईश्वर का भी दो स्वरूप हो गया लोक आदिओं का सृष्टि का संकल्प आदि पूर्व का सृष्टियों का उनका जो पालयता और उनका जो विनाशक ऐसा जो सुगुण ब्रह्म है और बिना आत्मेव्र आशित के द्वारा कहा हुआ निर्भुण निराकार ब्रम है इसलिए इन दोनों के विषय में ये चिंतन कर रहा है कोई एवं आत्मा कदम सात एवं अनिगदा भिन्न करण उच्चते, लेकिन यह अनेक पर आपने उठाया की रूपो है ना इत्यादि या पहले कर्णों के मामले में निश्चित कर लेना पड़ेगा जिसके कारण से तो उपाधिता को लानी पड़ेगी आपको जो आत्मा है नहीं, जो श्रोता वक्ता वगैरह ये, ये आत्मा और साक्षरता इनका अनुसंधानता ये दो अलग आत्मा नहीं है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कर्ण को अलग उपाधि को अलग दिखानी पड़ेगी ये दिखाना पड़ेगा आत्मा से इन सब अभमान करने वाले से ताज होने वाले से ये उपाधि अलग है और उस उपाधि की एक ऐसा उपाधिकरण घोषित जिसके माध्यम से वही साक्ष्य शुद्ध आत्मा क्या करता है उसे अंतकरण के द्वारा वृत्तियों के मल्य करके तत इंद्रियों से ताज हो जाता है अतः श्रोता मुक्ति धनी का नाम उस अंतकरण घोषित पहले करना इन वाणी आदियों से अलग श्रोता वक्ता मनता विज्ञाता नाम का कारण ही तत्त्व तो इंद्रियों से विशिष्ट इंद्रियों से अतिरिक्त एक सामान्य कारण बोलता हो उसको सिद्ध किए बिना एक आत्मा सिद्धार्थ सम्यक स्वरूप का बोलते हमेशा ही बुद्धि में रहेंगे दो है एक विशिष्ट है जो देवद संज्ञा वाला और जो की श्रोता है और दूसरा इन सब सहयोग का अनुसंधान करने वाला जो बुद्धि रहेगी उसे दूर करने के लिए इन दोनों का बीच में एक अंत कर नाम पिलानी पड़ी उपाधि जिसके, जिसके, जिसके एकम अपन अनेकदा भिन्न करी एकमी कर्णम सन यदि वह कर्ण अंत करण एक होगा नाम मन होगा उसका नाम हृदय होगा ना वो एक नाम रखेंगे उसका एक होता हुआ भी वही एक क्या हो जाता है वागा से संबंधित हो करके भागा अनेकधा भिन्न उचित अतकार पाठ है ये यदि एवं कार्य ना होता यदेव तदेव ऐसा करनी पड़ती यत्त संबंध बनाना पड़ता एवं कारण से कोई जरूरत नहीं है यदि एक है रूपेण भिन्न रूपेण प्रतीत हो रहा है वह कौन के प्रश्न इति है तब तो उसके लिए मंत्र आरम्भ होता है तो प्राण स्वरूप है तो कौन है वो प्राण तदेव प्राण स्वरूप में सन अनेकदा भिन्नम यह उत्तम पुरस्तात जो पहले कहा गया था उसी को यह समझाया जाता है दोबारा संग्रह करके यदेत मनीषा कामो यदि प्रज्ञान ले जाना है इसलिए यदमता प्रजा न जो पहले कहा गया था कि प्रजाउंग यदे त मन एक जो प्रजाओं का रेतुता जो हृदय है वही मन भी है मन और हृदय एक ही भूत करके मन और बुद्धि को एक ही हृदय दिया बुद्धि उन दोनों को मिला के एक ही भूत करके कह कर दिया एक अनुकार कर दिया को आप चार भाग बांट देते कोई दो भाग करते मन बुद्धि कर दिया और मन बुद्धि अनुकार से भाग मन एक दुर्दय जो अंगों का सार भूत प्रजाओं का रस रूपे नूपे जो कथन किया गया था आदि का कारण पुनर्जन्मदू था वही हृदय इसलिए मन का अनेक नाम जैसे कार्य करेगा वो बदल दे जाता है संज्ञानम चेतनता आज्ञानम प्रभुता विज्ञानम अनुभव मेधा बुद्धिशक्ति विशेष सामर्थ्य विशेष धारण का सामर्थ्य विशेष दृष्टि अर्थात दर्शन ध्रुति धैर्य मति सामान्य ज्ञान मनीषा ग्रहण करने के सामर्थ्य पहले धारण करने के सामर्थ्य अलग था है ना? वो मेधा धृति हो गया धैर्य धारण करने सामर्थ्य ने नहीं धृति धैर्य से ताकत और इसलिए यह मनीषा हो गया ग्रहण करने के सामर्थ्य जूति ही रोगन दुख रूपा ज्यूती जूती, जूती दुख को दुख रूप को रोग जो दुख है वो ज्यूती स्मृति सब जानते ही हैं, संकल्प अगर जानते हो क्रतुभि संकल्प विशेष ही है और अशु मने है, कामा मने मन प्राण है काम मन इच्छा वशह मन मनोकूल वस्तुओं को स्पर्श काम ग्रहण करना सर्वाणी ये, ये सारे के सारे प्रज्ञा शिव नाम देवंती सभी के सभी जना प्रज्ञान के ही नाम प्रसाद जो जो, पहले गया था, कर्जाओं का कर तो है जो, वही वो है वही जानिका य से जब भावना करेगा तभी वो दूसरे को दे सकता है नहीं तो अपने आप में हो कैसे रहता है सुख स्वरूप पूरा सर व्याप्त हो रहा है कहां से हृदय भी अतएव जो स्वराधियों में स्व प्रदोष हो जाता है क्यों हो जाता है का नहीं है? बल्कि शरीर का कोई संबंध नहीं किसी की आप दूध कहाँ है, है। पूरा कहा शरीर में लेकिन व्यक्ति क्या करता है वन में प्रेरणा देता है बचरादी को दिखा करके और वहाँ से खिलते जाते हृदय से भावना करके तभी आ तो गए नहीं ठीक है ना नहीं चाहे तो देगी नहीं कुछ भी कर लो लोन में होता तो हाथ पैर बांध के नहीं, नहीं पूरा शरीर व्याप्त है ना इधर जब हृदय से भावना करेगी देने के लिए तभी वो निकल सकता उसी प्रकार यहाँ पर रेत का स्थान क्या बताया गया पूरा शरीर व्याप्त है नियंत्रण के दृष्टिकोण से कर दिया हृदय तो रेतो मनो हृदय तो का विसार क्या होगा फिर मन। मनसा मनता आपस और मन के द्वारा कर्म और कर्माभिमानी जब स्वयं का जीव का स्वरूप आपसे लक्षित यहाँ कर्म को वह तो कर्म फल का फल प्रदाता दृवता को कर दिया हृदयात्मो मनस चंद्रमा दूसरा कर्म कह दिया हृदय मन से चंद्रमा स्वीकार तदेव एक वह यह जिन दो प्रकारों से कहा वाज जो हृदय है वही क्या है एकम एक मन है दो अलग चीजें एतत् एक वह मन सत एतत् अनेकथा बहुत वह मन रूपांतर करण एक होने के बावजूद भी अनेक प्रकार से अनेक व्यवहार नृत्यों के माध्यम से अनेक नाम वाला हो जाता है अनेक प्रकार वाला हो जाता है इसलिए मन कितने एक है एक ही नहीं चक्षु वो अंत करणे नक्षुभूत ग्राहभ भूते वाक भूतें एक के के द्वारा वो चक्षु के साथ ये भीत्म कर गया और वृत्ति के द्वारा के से। एक के चक्षु के साथ हो गया वृत्ति के माध्यम से और रूपों को देखने लगा और वही अंत करण क्या किया फिर अपना वृत्ति को स्त्रोत्र करके स्त्रोत्र के साथ तादात्म्य जब हो गया तब तो वह शब्दों को सुनने लगा वही अंत करण के साथ एक भूत के द्वारा आरा जब प्राप्तों को सूंघने लगा और वही अंत कर्ण के द्वारा जब वाह से भूत हो गया तब वह शब्दों को बोलने लगा जीव के साथ एक भूत होता हुआ के माध्यम से क्या किया वह रस स्वाद और अस्वाद उपग्रहण करता हुआ रश्ने के विषय उपग्रहण करते हुए सीधा हो गया विकल्पना रूपे विकल्प स्वरूप के द्वारा मन, मन का निजी स्वरूप क्या है विकल्प उस रूप के द्वारा क्या किया विकल्प यदि हृदय रूपेण क्या अध्यवय और स्वयं का एक और रूप क्या है हृदय रूप वह है निशातिका उसके माध्यम से वो अध्यवसाय करने लगता है अर्थात वायुकरण से संबंधित होकर के तत्व तो कार्य वो करता है इतना ही नहीं स्व स्वरूप के साथ भी जो अपना एक वचन स्वरूप है उनके साथ ही स्वृत्ति को बना करके कुछ कार्य करता है इसलिए अपना मन रूपी विकल्पात्मक मनुरूपी जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप के साथ ताजा हो जाता है जब जा स्वृत्ति को इस प्रकार से जब ताजा कर लेता है तब वो क्या करता है संकल्प कल्पन लगता है और जो स्वयं स्वरूप होता है हृदय नाम से जो प्रसिद्ध है स्वरूप तो के साथ जब स्वृत्तियों को लेकर हो जाता है तब वह रूप एक आकार के माध्यम से वह निश को करता उपलब्ध है। इसलिए सर्व कर्ण विषय व्यापार, व्यापार सकल कर्णों का स्विषेक के साथ जो व्यापार होनी है उन सकल व्यापारों को करने वाला यह एक कर्ण है जो की सकल उपलब्धियों का प्रयोजन कौशित करने वाला किसके प्रयोजन को उपलब्ध भूत सर्वोपलब्धम उपलब्धा का सर्वोपलब्धि के लिए कारणीभूता असाधारण कारण वस्तु होता है युक्तया इसलिए देखो यहाँ पर एक कहते हैं तथा कौशित कि ना कौशिक की उपनिषद में भी यह स्पष्ट का है कौशित ब्राह्मण प्रज्ञा वाचन समारोह वाचा सर्वाणी नामान्या प्रज्ञया चु सारूह चक्ष सर्वाणी रूपान्याषिकार जो है कौशिक के ब्राह्मणों परिषद का मंत्र को दे रहे हैं प्रद्ञया प्रज्ञा से चिदावास कर्णया चिदावासिक तो अंत करण के द्वारा बुद्धि के द्वारा वाचम करणम समारूह वाणी रूपी करण पे आरूढ़ पर क्या करता है वो बुद्धि व्यापार रूपाया नाम आत्मना वाचा सर्वानी नाम सकल नामों को वो प्राप्त कर लेता है व्यवहार करता है समारिय समारोह समारोह होकर बुद्ध होकर बुद्धि परिणाम बुद्धि सब क्या कर रही समारू, तो है वाघ रूप परिणाम को प्राप्त कर ता, ता, ता वाग और तारस बुद्धि के द्वारा ये क्या करेगा उसी वाघ इंद्री का अभिमानी होकर बुद्धि व्यापार रूपा वाणिज्य द्वारा नाम आत्मा जगत रूप शब्दों को वक्तव्य शब्द रूपे न परिणाम वक्तव्य शब्द रूप भी परिणत हो जाता है वाचा वाघ द्वारा सर्वाणी नामानी आप तरह से वाणी के माध्यम से वह सफल शब्द रूपी विषय को प्राप्त होता है नाम रूप विषय को प्राप्त समय लेकिन सभी रूपे नृत्ति उसका होकर तद विषयों को ग्रहण करना विषयों को प्रकाशन करना इन समस्त काल में पूर्ण रूपे साक्ष्य रूपेण व व्यक्ति के माध्यम से सबके साथ भी हो रहा है फिर भी सबसे अलग भी सभी समझ ये नहीं समझना या तो या। या भी ऐसा नहीं सोचता इसे कथ स्वयं अपी तत्पूर्णात्मना स्वयं अपी वर्त दे तत्प्रकाश रूपेण सकल चीजों का प्रकाशक रूपेणी क्या है अलग विद्यमान रहा है इसी प्रदर्शन पर्यावरण वहां घटाना पड़ेगा प्रज्ञा चक्षु समारे चक्षुषा सर्वानी रूपाणी वाज सुन और इतना ही वाज में भी अर्थात में भी आया मनसा ही उप्य मनसा श्रोति हृदय ही रूपाणि जानाति आती मन के द्वारा ये देखता है मन के द्वारा ही सुनता है हृदय के द्वारा रूपों को ग्रहण करता है सब मन हृदय हो गया मन का मन हृदय एक चीज है ये अंतकर्ण की तरह रूपों को चक्षु के द्वारा देखकर ग्रहण करता है और मन के वाच्य होता सगल प्रकार के उपलब्धियों का एक जो अथवा मन शब्द का वाच्य होता अंत कर्ण सुप्रसिद्ध हो गया तो आत्मश्य और के बने अंतकर्ण के लिए चलेगा प्राणी जीवो प्राण धारणी जीव धातु का ही लक्षण क्या कर दिया प्राण धारण पाणी ने जीव धातु बनाया और उसका अर्थ कर दिया प्राण धारण करने वाला या रूपी जीव धातु से प्रकट, प्रकाश इसीलिए वो अंतकरण जो है ना प्राण के साथ आत्मा ही इसलिए अंत करणात्मा ही प्राणात्मा जब अंतकरण का अभिमान कर रहे हैं इस प्राण का ही अभिमान इसे प्राण का ही आगमन और निर्गमन को लेकर के जीव का जन्म और मरण का व्यवहार भी होता है ब्राह्मण भाग्य तो आरण है ना आपका जोत्रियों पढ़ रहे हो ये आरंभित भाग का और ब्राह्मण भाग में आप देखेंगे पस यो वही प्राण साज्ञा ये जो प्राण है यही प्रज्ञा है अर्थात हृदय बंदे अंधकरण है और, और जो प्रज्ञा है या वही प्रज्ञा हाँ। अन्योन्न तागत तो कर दिया दा दा दा हो गया एक दूसरे के बिना हो नहीं रही कर्णसूप प्रान। और प्राण इसलिए क्या है का संघात रूप संघात रूप प्राण इतिय अगोचाम प्राण संवाद आदव प्राण संवाद आदिओं में यह बात हम कल स्पष्ट कह चुके हैं क्योंकि प्राण में ही सभी के सभी हो गए, है ना? करण संघात स्वरूप काम हो गए कर्ण संघात हो गया था यह बात प्राण संवाद आदि स्थलों में स्पष्ट कह दिया गया है तस्मा प्रपलाभ्याम प्राप्त ब्रह्म एक उपलब्धि करण गुण नए वस्तु ब्रह्मोपाश्यात्मा भवि इसलिए ये प्राणात्मा रूपा जो ब्रह्म है ये हमारे पास नहीं हो सकता इस प्रश्न का प्रपदा प्या प्राप्त ब्रह्म जो पैरों के द्वारा प्रवेश किया हुआ ब्रह्म है वो क्या है वह एक उपलब्ध करणत्व न वह उपलब्धता का उपलब्धियों के करण रूप और करण को क्यों उपासना करें वो हमारे साथी कोटी में है नहीं कर्ण की कौन पूजा करेगा ठीक को पकड़ो कर्ण के जो, वो हमार करन हमारा लक्ष्य है कर्ण हमारा लक्ष्य नहीं है मान कोई बढ़ई है उसने आरी बनाई बढ़िया सी की आरती उतार रहा है रोज उसी को उपासना करेगा तो रोज रोटी मिलेगी उसे अरे आरी से वो कुर्सी टेबल वगैरह बनाएगा तब ना पैसा मिलेगा अवारी को रखो और पूजा करो कर्ण की उपासना करो उसे तो तो क्या होगा कुछ नहीं मिलेगा ये पर भी एक कारण हमारा इस नहीं, नहीं हो सकता उपलब्धि उपलब्धि करणत्व प्रधान नहीं हो सकता है ये इसलिए नव वस्तु ब्रह्मोपाश्यात्मा इसलिए एदारश्य वस्तु है ना नैवम वस्तु एदार वस्तु नैवम बनती नैवम वस्तु ब्रह्मोपाश्त भविमर् एवं वस्तु मन इस प्रकार का जो गौणभूत वस्तु है है ना अनुप वस्तु है गमनागम गमना आदि क्रियावान वस्तु है ऐसी वस्तु रूपा जो ब्रह्म है वह हमारा नहीं हो सकता परिशिष्या कौन है हमारा उपास्य तब कहते यस्य ये मनोरूप से स उपलब्धा वृत्तो ये जो उपलब्धा है वो हमारा उपास्या कहता है ये दो। जिस उपलब्धता की उपलब्धियों के लिए अर्थात तो अनुभूतियों के लिए चक्षुराधि के द्वारा रूपाधि ग्रहण रूपी अनुभूतियों के प्रति प्रयोजन रूपेण विद्यमान जो एक हृदय से अनुरूप यह हृदय और मन रूपा कारण है की वृत्तियाँ है जिसके लिए है ये सारी वृत्तियाँ जिसके लिए जिस उपलब्धता के लिए ये सब उपलब्धियों अनुभूति करने का साधन रूपेण हृदय मन रूप अंत और उसकी वृत्तियां और वृत्तियों के बारे में आज स्पष्ट कहने वाले इसलिए जिसके लिए है ये सब वक्वा हमारा उपास्य आत्मा है विचारणीय आत्मा है उपास्य आत्मा अनुभव की निश्चय कृतवंत ऐसा उन्हें निश्चय कर ये सारी बात कह दिए बात पे ये ये देख इतनी की व्याख्या इतने से से से बातों शब्दावली उनके दिमाग में निश्चय हो गया हमारे उपास पृथक कर्ण सिद्ध हो गया न आपने जो हृदय है वही मन ऐसे कर्ण को जो सिद्ध कर दिए स्वाभाविक रूप से आपका निश्चय कर्म तो हमारे अधीन रिकॉर्ड होता है कर्ता के करण जो है शादी उपलब्धि के उपयोग किया जाता है इसलिए करण जो तो गौण वस्तु है वह तो प्रदान हो नहीं सकता लक्ष्मी तो तो हो सकता किंतु प्रयोग करने स्वतंत्रता वाला उस कर्णों का जो करता है वह कर्ता ही स्वतंत्र है और वही वास्तव में उपलब्ध है वही उपास्य है यह अर्थिंग निश्चय ने कर लिया तद अंत करणोपाल उपलब्ध अज्ञान रूप से भ्रमण उपलब्ध अर्थात या विषय बाह्यांतरवृ विशेषकरण उपाधि उस अंत करणी में जो रूपेण प्रतीत हो रहा है वास्तव में क्या है? था, जीव है जो जीव रूपेण उपलब्धा बन गया है अंतकरण व्यपादी में स्थित जो उपलब्धा उस उपलब्धा कैसा है उपलब्धो भी प्रज्ञान रूप से इस बात को कैसे शुरू करेंगे करने के लिए हमें निश्चय करना पड़ेगा अंत करन से निकले के, तो के कारण से हमारा संज्ञान इस वृत्तियों के कारण सब नाम पड़ा तो सर्वाणी तो से नाम उसे प्रज्ञान भ्रम का वृत्तियों के कारण से ये तुम नाम पढ़ रहे तो क्या प्रयाप्त वे अंत करणोपा उपलब्ध हुआ ऐसे ब्रह्म की उपलब्धि के लिए विषय ग्रहण के विषय के लिए जो अंत क्या है? कैसी है वो अंतकर्ण कुछ तो वायी है कुछ तो अंतर्वृत्ति है बाह्यंतर्वृत विषय विषया विषय विषयों को विषय करने वाली वृत्तिया हैं और कुछ अंतर्वर्ती विषयों को विषय करने वाली हैं। ऐसी है ऐसी वृत्तियाँ हैं कौन कौन है संक्षिप्त कथम करने जा रही है या थोड़ा पुस्तक में छापने में पन्ना उलट पलट हो रख पंचानवे पहले बाहवे चौहान पुराने में इस बनाने में गलती हुई है कंपाइनिंग में में भी एक सत्ता बनती होने बता दें पहले चौरानवे पढ़ना पड़ेगा चेतना भाव ठीक है कुछ ग्रंथों में ठीक है बोल जिसमें ठीक नहीं हो समझ लो है ना संज्ञान में संजप्ति ही चेतना भाव चेतन भाव संज्ञान चेतनाता चेतन भाव आप ज्ञान में भाव, चेतन भाव के शुद्ध फिर उसे विशिष्ट हो गया ईश्वर भाव विज्ञानम और भी नीचे उतर रहा है कलादि परिज्ञान कलादि उनका परिज्ञान कर लेना ही विज्ञान मैंने स्विन्न विषय अनुभूति होने लग गया है कलादि परिज्ञान एवं विज्ञान और प्रज्ञान से प्रज्ञप्ति प्रज्ञा प्रज्ञान से साक्षात प्रज्ञ लेना प्रज्ञता को ले लेना चाहिए तो संज्ञानम विज्ञानम मूल में प्रज्ञान सब कही नहीं है प्रज्ञानमें यथावृत्ति जंतु सा वृत्ति सर्वदा सर्वस्यापरी संज्ञान जिस वृत्ति के कारण से कहा जाता है ये चेतन है ये जड़ नहीं है जिस वृत्ति विशेष को लेकर के लोग व्यवहार करते क्या ये चेतन है ऐसा व्यवहार करते हैं उस वृत्ति का नाम संज्ञान और जिस वृत्ति विशेष को लेकर के व्यवहार होता है ये तो भाई आज अपना मर्जी से काम कर रहा है देखो अपना मर्जी से सब काम कर लेता है इसे कोई परेशानी नहीं हो रही है उस समय क्या है उसमें ईश्वर भाव एक वृत्ति विशेषता है लेकर के जो उपाधि को लेकर के कहा जाता है वो आज्ञान हो है कला पर चतुष्टी कला संयम लौकिकम ज्ञान चतुष्टी कला जी से चली लौकिक ज्ञान है उसको लेकर क्या समझना कलयती ज्ञापयती संगीतादीन कला संगीता शास्त्र चतुष्टियों चौसठ कलाए चौसठ विद्याएं है संगीत ज्योतिष वगैरह क्या है ये अलग अलग विद्याएं मानी गई हैं चौसठ विद्याएं हैं इन विद्या विशेषण को लेकर जो वृत्तियां होती है उसके आप नाम पढ़े तो महान संगीत का विद्यमान है ये जो है बड़ा ज्योतिर्क ज्योतिर्विद्या का जोतिर विज्ञान है ज्योतिषी है ये ये जो तो बड़ा चोर है उसका चोरी, उस चोरी उसे चोर है। है ना? तो इस प्रकार चौसठ विद्या विद्या को लेकर के जो वृत्ति उसके अंदर विद्यमान हो उस वृत्ति को वह नाम व्यवहार जो करते हो उस व्यवहार को ही कारण कर दिया विज्ञानम प्रज्ञानम प्रति तात्कालिक प्रतिभा नहीं लेना प्रति क्योंकि पीछा रखते हैं ना संज्ञान आज्ञान विज्ञान क्या है बघल आगे जी के बीच में आया वो प्रज्ञान शब्द है ये शुद्ध ब्रह्म का वाचक नहीं है यहाँ प्रज्ञान से क्या लेना है आपको तात्कालिक जो प्रतिभा प्रतिभा शक्ति फिर मेधा भी आ रहे मेधा है धृति है, है इसी कारण से जो यहाँ पर आप आपको शुद्ध ब्रह्म न दीजिए इस तात कारण तात्कालिक प्रतिभा को है� यह उत्तम नाम होती जितना शक्ति है उसका नाम मेधा ग्रंथ धारण सामर्थ्य मेधा क्या है ग्रंथों को धारण करने के सामर्थ्य मेधा शक्ति कमी है तो जितना भी रटते हैं यहाँ कुछ तो नहीं रहता है कहीं तो है यहाँ पढ़ते हैं खूब रट लेते हैं हमको लगता है, है।, है सब कुछ याद हो गया जब परीक्षा केंद्र में बैठेंगे तो पूरा खोपा कुछ जीरो समझ में नहीं आते हैं क्या लिखू क्या नहीं के का से करते। को बढ़ाने के लिए। शक्ति ग्रंथ धारण सामर्थ्य कोई फायदा नहीं ना ग्रंथ को धारण कर रट लिए क्या फायदा होगा दूसरे को सुना दे को भाव बहुत हाँ बहुत बढ़िया सुनाते हैं बहुत सब याद है इनको बजेगा, नोट पानी मिलेगा, कुछ नहीं होगा वो <laughs> तो कमाई हो जाए। बढ़िया तो तो राग तो लोग देंगे? उत्तर भारत में से दक्षिण कोई पंडिता के गाने लग जाए श्लोकों को बोले लग जाए तो बड़ा अच्छा लगता है तो यहाँ तो पर राग बैराग बेता गा लेते हैं चलती है सब गाते कि नहीं आते हैं इसलिए उन लोग वहां का अच्छा लग जाता है बड़ा खुश होताल अनुभव है बोलते थे बनारस में तो एक श्लोक बोला था, था। फिर रूपये दूसरा बोलो महाराज दूसरा बोल फिर दस रूपए छता चलो भाई पचास रूपये एक भंडार में मिल जाता दक्षिणा से अलग पुस्तक खरीदे थे कभी यही वाणी विद्या है विद्या के लिए लगाओ उसका को करी दो चार जगह ऐसे बड़ा गिरी नंदी नंदी और जाते प्रशंसा कर तो इसीलिए कहते ये सब है ना धारण शक्ति वास्तव में मोक्ष का साधन नहीं हो सकते मोक्ष कुछ बाधक भी आवश्यक भी है साधन भी है वो लेकिन यदि गलत प्रयोग हो गया तो वो बाधक दृष्टि इंद्रिय द्वारा सर्व विषय दृष्टि से उपलक्षण कर दिया सारे सारे ज्ञान इंद्रियों इंद्रिया द्वारा सर्वशयपलब्धि धारण अवसन्ना शरीर इंद्रिया यथा या उत्थम बहुत धारण करना वो भी कैसे धारण करने का मतलब क्या शरीर और इंद्रिया जब ढीली पड़ जाए उनको उठाकर रखने वाला उनको चुस्त बनाए रखने वाली जो वृत्ति विशेष है उसका नाम धृति धुत्या शरीर उद्भवन थी बोधन लोग कहते भी पढ़ा चुस्त आ गया भाई दौड़ दौड़ करता है है, ऐसा लोक व्यवहार में भी होता है मती मणनम मती मन ले मरणम राज कार्य आलोचन अपना कार्य का चिंतन करना किस कम में करना है कैसे करना याद कैसे जाओगे कैसे तो सोचते ना नहीं जाना भी है तो पिता तुर पैदल जाएंगे फिर से जो है टेम्पो ऑटो पकड़ेंगे फिर से उधर जाएंगे उससे बस पकड़ेंगे प्लानिंग होती है तो जो का काम जब मती का का काम हर व्यक्ति अपना अपना करता है भोजन बनाने वाला अपना प्लानिंग करता है पढ़ने वाले अपनी प्लानिंग करती है पुस्तक ले जाना है पोथी लालो भाई कलम रखो सब भूल भी जाते लेकिन कई बार <laughs> <laughs> क्या लाना है प्लानिंग ठीक नहीं है मती शक्ति ठीक नहीं क्या क्या लाना है पाठ में <laughs> हाँ जाते कई और पुस्तक <laughs> ही भूल तो जाते तो तो तो तो तो तो तो। तो मतिया मणन कार्य कुशलता मनीषा तत्र स्वतंत्र मनीषा क्या है मन का जीशा मणन गए जो स्वतंत्रता उसी का नाम मनीष जुटी चेत तो रुचारी रोग आदि के कारण से जब दुखित भाव चित में आ जाए तार विशेष नाम ज्योति जूती है जूती स्मृति स्मरणम स्मृति का है स्मरण संकल्प शुक्र कृष्णादि भाव ने संकल्पन रूपाली नूपालीमे सफेद रंग है संकल्ण। संकल्ण। रूपारी ना। रूपारी ना। रूपारी काला रंग है ये मीठा है पड़वा है, है इत्यादि जो रस विशेष रूप विशेष आदि में जो ग्रहण करते हो उसका संकल्प करते हो उसी का नाम अध्यवसाय प्राण नदी जीवन क्रिया निमित्ता वृत्ति असुष क्या ना प्राण नो जीवनात्मी क्रिया जो हो रहा है इस क्रिया का निमित्ता निम्त जो वृत्ति उसका नाम प्राण है असु असंहित विषय आकांक्षा पुष्पा क्या है असंहित विषय आकांक्षा जो सन्न विषय नहीं है अप्राप्त विषय है उनको प्राप्त करने की आकांक्षा का नाम वशाह स्त्री व्यतीकर आदि अभिलाषा वशा क्या है स्त्री आदि जो परिकर सामग्री है उनकी अभिलाषा करने का नाम स्त्री संपर्क का स्त्री व्यतीकर बने स्त्री संपर्क आदि की अभिलाषा का नाम वशह है। ये सही उपलब्ध प्रज्ञप्त मात्र है उपलब्धता उपलब्ध उस उपलब्धता को उपलब्धि के लिए होने के नाते शुद्ध प्रज्ञान रूप से ब्रमण उपारीभूता शुद्ध प्रज्ञान ब्रम के ये सब क्या है उपारीभूत है तदुपाध नाम दे तो जन्म गौण नाम है ब्रह्म के सारे के सारे की ब्रह्म के नाम है। नाम के संज्ञान इत्यादि सर्वाण्य प्रत्यप्ति मात्र सब प्रज्ञान से नामधे न साक्षा अभी सब जो है प्रत्यप्त मात्र होता शुद्ध जो ब्रह्म उस प्रज्ञान का नाम भी है ना स्वतः स्वतः अर्थ साक्षात उसका ना न नाम है ना कोई रूप है तथा उत्तम प्राणम लेव प्राणों नाम बहुत ही इस बिस्तियों ने कहा है प्राण क्रिया करता हुआ इसका नाम प्राण पड़ गया यो